हमारा जीवन तो यो ही चला गया हमारी कुरीरता को धिक्कार है हमारी क्रिया को धिक्कार है हमारे व्रत को धिक्कार है हमारे जन्म को धिक्कार है दिग्जन्म नीव विद्याम दिग्वृतम दिग्वृता बहुताम दिक्कुल धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखा ये त्वधे हमने अधोक्षजय का भाव सुनिएगा हमने उनको इंद्रियों का विषय समझा और वो इंद्रियों के विषय नहीं हमने उनको इंद्रियों से समझना चाहा इस चरित्र को सो लेना में हमने उनको इंद्रियों से समझना चाहा बुद्धि से समझना चाहा वाणी का विषय बनाना चाहा नेत्रों का विषय बनाना चाहा लेकिन वो है नहीं वो तो इससे कहीं बहुत पूछे लेकिन देवी हो तुम धन्य हो और तुम्हारे तुम हमारी पत्नी हो पत्नी त्वे पत्नी त्वेर तुमको पाकर के आज हमारा पतित्व सफल हो गया हमारा जीवन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 सारे ब्रजवासी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहते हुए ठाकुर के शरण में आए है? हम लोग मर जा रहे हैं जल से सारा ब्रज गूब रहा है गोपा गोप्यश्च सीतारता गोविंदम शरणम यलु सारी गायें गोपियां गो बाबा मैया सब के सभा करके ठाकुर के शरण में आए ठाकुर ने कहा घबरा मत सीधा सीला मतोक सुबल तुम लोग मेरी सहायता करोगे क्या हाँ मार अब ये सहायता करेंगे लोग कि चलो इस पर्वत को उखा लिया है मेरे से तो अकेले उखाड़ेगा नहीं मेरे तो हाथ छोटा है फिर हम लोग सहायता करेंगे चल चलकर उठा ले महाराज ठाकुर गए और यो उठाया उसको गोपो से काफ लिठिया लगाए रहे ना और सब महाराज लिठिया लगाए हुए हैं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 आज कथा दोनों आ चुकी अभी अभी ब्रह्मा जी के पर कहके मैं आया हूं पहले से दिन ब्रह्मा जी महाराज जब आए तो बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है ब्रह्मा जी ने और बड़ी अर्थभरी स्तुति है लेकिन ब्रह्मा जी से ठाकुर ने बात भी नहीं किया उनकी ओर देखा भी नहीं आप घर और इंद्र महाराज अभी स्तुति करने आएंगे इनकी ओर देखा इनसे बात किया इनकी सेवा ली इनका स्वागत किया और ऐसे मिले जानो बहुत बड़े दोस्त हैं और अपराध किसका भारी अभी सोचा ब्रह्मा ने भगवान के ग्वाल बालों को कछड़ों को हर लिया मारने के लिए देने के लिए जरा भगवान की लीला का दर्शन करने और फिर दे देंगे कोई जिघांसा नहीं मारने की कोई बात नहीं दे देगी दे। पर मां भक्त हैं ठाकुर का दर्शन करेगी ठाकुर की रीला का दर्शन करेगी इसलिए ब्रह्मा का परम और इंद्र ने तो सात दिन सात रात की मूसलाधार वृष्टि से सारे ब्रज को समाप्त कर दिया था इसकी तो मारने की वृत्ति है मारा ये तो ठाकुर को भी मारना चाहता है अपराध तो भारी इंद्र का लेकिन ठाकुर ने माना अपराधी ब्रह्मा इंद्र खुरी ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा तो महान अपराधी हो थोड़ी दिन का तो मुझे समय मिला है ब्रज में केवल 11 वर्ष और ग्यारह वर्ष में भी एक वर्ष तेरी नष्ट मुझे अपने इस ब्रजवासियों को हमेशा लगाने का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 तो कहती थी भैया रात कहां से आ गई तुमसे अलग होना पड़ता रहा बज सिमंतनिया ये ललिता ये विशाखा ये चंद्रावली ये श्री ये अपने दिव्य मंगल में स्नेह को उच्छरित करती हुई रोती थी श्याम सुंदर दिन में भी पूरा सेवन समय नहीं मिलता रात को तो अपने घर रहे आपके मंगलमय मुखचंद्र को निहारने के लिए त्रुटिर जुड़ाएते तो आम अपश्यता एक एक त्रुटि एक एक त्रुटि हमको जुग के समान व्यतीत होती है सौम सुंदर हे इंद्र तेरी कितनी बड़ी कृपा है तूने मेरे समस्त प्रतिमंडल के भक्तों को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 श्री राधा रानी को छिपा ले बृष्टि कम हो गई है कि बृष्टि तो कम हो गई है पर्वत ऊपर है राधा रानी को छिपा लो क्यों छिपा लो क्या इसलिए छिपा लो भानु सुता को छिपाए रहो लख ले उसको ब्रज ब्रजराज नहीं अगर लख लेंगे तो क्या होगा कर कल जन का उठे जिससे जाए कहीं गिरिराज नहीं दिन रात तो साथ समाप्त हुए पर शांत हुआ सुर सुरराज नहीं किसी व्रजवासी भी चलता है मुझे याद नहीं था ऐसे आ गई आ गई तो मैंने कह दिया तो गिर गिरिराज को उठाकर के ब्रजवासियों की रक्षा की है इंद्र के मान का भंग किया है इंद्र जी महाराज आए कामधेवी भगवान का मंगल में अभिषेक हुआ है बड़ी सुंदर कथा इसके बाद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 तुम्हारा मन गंदा है तुम्हारा मन गंदा है पानी गंदा नहीं है नहीं? कभी कभीपत कहना ऐसा तीर्थों में जिनमें पवित्र भावना है उनको कभी कभीपत कहना गंदा है राम जी उनमें जल की भावना है उनमें देव बुद्धि होनी चाहिए और जब देव बुद्धि होगी तो स्नान करके आप वहां प्रवेश करोगे तो मुझे क्षमा करना यह मत कहो कि हमारे हमारे बाप ने नहीं किया हमारे दादा ने भी किया हमारे परदादा ने नहीं किया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 जाओ और बुद्धि से प्रवेश करो साबु मत लगाओ इन पवित्र स्थलों में साबु मत लगाओ पवित्र बुद्धि से जाओ प्रणाम करो और जल है देवता है ऐसा समझो ऐसा समझो राम जी तब फिर नग्न स्नान कोई नहीं करेगा ये ठाकुर ने उपदेश दिया गोपांगनाओं के व्यास से अब बरुण बाबा के उपदेश से श्री नंद बाबा के उद्देश्य से एक दूसरा उपदेश करना नंद बाबा द्वादशी की तिथि थी स्नान करने के लिए गए और रात ही में चले हां दो बजे रात में पहुंचे और स्नान कर लिए वरुण देव जी का दूध जो है पकड़ के उठा ले गया ठाकुर शिक्षा दे रहे हैं कि जब मन हो तब तो ऊंट की तरह गर्दन उठाकर मत चल दो समय होता है तीर्थ को जगाओ जाकर तीर्थ तीर्थ भी सोते हैं उनके भी जगने का समय होता है है ना तो प्रातः काल मूर्ति में स्नान करना चाहिए स्नान की वेला है कुबेला तो में स्नान नहीं करना चाहिए रामजी अब श्री वरुण जी महाराज श्री नंद जी महाराज गए तो वरुण जी महाराज तो उठा ली जब भगवान कृष्ण को पता लगा तो भगवान कृष्ण गए वरुण लोग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 अब ठाकुर ने सारी अनुकूलता के बाद महाराज का आरंभ हो रहा है भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग्रिता श्री सुख जी महाराज बोल रहे हैं इस श्री सुख का मतलब इस सुख जी महाराज जो है श्री राधा रानी के सुख ये राधा रानी के मंगल में करपल्लवों में खेले हुए सुख हैं श्री राधा रानी के मंगल में हस्तकमलों में खेले हुए सुख हैं इसलिए श्री सुख इस सुख के साथ जो स्त्री लगता है ना ये स्त्री सुखदेव जी की गुरु श्री राधा रानी है उनका नाम दिया जाता है यानी श्री सुख का मतलब कि श्री रानी और सुख इन दोनों को हमारा प्रणाम है और ये दोनों ही बोल रहे इस कथा को कह रहे हैं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 विश्वभागन मंदिनी का रवण करने का विचार पूर्व से ही था अब भगवान अभी तारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका भगवान ने भी उन रात्रियों को देखा जो शरदोत्फुल्ल मल्लिका ता रात्रि उन रात्रियों को देखा रात्रि रात्रि तो एक ही होगी ताह रात्रि का मतलब ता ताश्च, ताश्च ताश्च ताश्च ता अनंत रात्रियां हैं महाराज अनंत अनंत रात्रियां हैं एक रात की रात्रियां महाराज अनंत है रात्रि रात्रि है रात्रि मने रात है अरे नई नई रात्रि है रात्रि मने रात्रि मने रात्रि मने परमानंद रस समर्पयित्री परमानंद रस समर्पयित्री रा धातु है त्रिन प्रत्यय करने के बाद रात्रि शब्द निष्पन्न होता है है तो रात्रि ही माने परमानंद रस दात्री परमानंद रसदात्री ही श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण मधुर अधर रस प्रदान कर्त रात्रि श्री कृष्ण मधुर अधर रसप प्रदान करती रात्रि भगवान पिता रात्रि भगवा शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरद के द्वारा मल्लिकाएं उत्फुल्ल हैं फूली हुई लेकिन हम देखते है क्या है कि शरद ऋतु में पुष्प रुक जाता है भाई शरद ऋतु में कार्तिक वगैरह में पुष्पों का विकास रुक जाता है अब तो मिलने लगे इसके पहले हमारे यहां जब आता है तो फूल फूल नहीं रहा है ऐसा फूल आते तो फूल ही नहीं रहा है शरद ऋतु में फूलों का विकास रुक जाता है और यह कहते शरदो फूल मल्लिका ये मल्लिका उपलक्षण है ये मल्लिका उपलक्षण है किसका जितने भी दुनिया में फूल है आज सारे के सारे फूल इस रात्रि में जमुना जमुना के उस पवित्र किनारे पर आकर के फूल गए सब अपने को सौभाग्यशाली बना शरदो फूल मल्लिका जो शरद ऋतु फूल कैसे तो फूलें कै भैया हो ठाकुर के लिए शरद ऋतु में बसंत ऋतु आ जाता है ठाकुर भगवान परमात्मा रामचंद्र जब उस में गए वो भी रास है वो भी राश देखो यहां चंद्रमा उदय हो रहा है यहां इस राश है तरो दुराज ककुभ कर मुखम प्राच्या मिलिम पंडरु नशंतम नाम मुदगाच्युतो मजन प्रिय प्रिया या दीर्घ दर्शना यहां चंद्रोदय हुआ वहां भी हुआ वहां भी, भी, भी हुआ क्या है लता भवनते प्रकट भी यही अवसर दो भाई निकसी जन जुग भी मल्लबित जलद पटल भी लगा वहां भी वहां भी शरद ऋतु है यहां भी शरद ऋतु है आगे आगे तुम जाओ शरद ऋतु वहां भी है यहां भी है लेकिन वहां भी जनु बसंत ऋतु रही लो भाई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 काम ताल ठोक करके मैदान में श्रीकृष्ण के सामने आ गया लड़ाई तो बाप बेटे की ताल ठोक के गया सामने काम के साथी ने वसंत ने कहा कि इन्होंने ब्रह्मा को जीत लिया इंद्र को जीत लिया वरुण को जीत लिया तो किस गिनती में कि इन्होंने जीता होगा लेकिन हमने भी सबको जीता है हमारे बस हमारे हमारे बाणों से भी कोई बच नहीं पाया है आज ये भी नहीं बचा और जब तक इनको जीत न लेंगे तब तक तो विश्व यही नहीं कहलाएंगे और अगर इन्होंने हमको जीत लिया तो इनकी शुक्र का सहारा लेकर के इनकी प्राणप्रिया प्रेसी से हम पैदा होकर के आजर का पुत्र पुत्रत्व स्वीकार करेंगे अगर इन्होंने जीत लिया तो अन्न सारा विश्वविजयी हो जाएंगे ब्रह्मादि विजय समूढ़ दर्प भगवान कृष्ण जी है हमें काम भी लड़ाई बड़े जोर की है काम देने बसंत ने कहा दोस्त हमारी कोई सहायता अपेक्षित हो तो बताओ क्योंकि तो आपत्काल परखी एचारी धीर धर्म मित्र और नारी हमारी कोई सहायता अपेक्षित हो तो बताओ क्या मित्र एक बीर की सबसे बड़ी सहायता क्या होती है हुँ? एक वीर की सबसे बड़ी सहायता होती है कि उसके पास अस्त्र की कभी कभी पावे वीर के पौरुष तुम नहीं बन सकते वीर की कला तुम नहीं बन सकती वीर की युद्ध की प्रक्रिया तुम नहीं बन सकती वीर के लिए तुम खाली बाण जुटा दो यही तुम्हारी सेवा है बस तुम मुझे बाण जुटा दो बाण हमारा क्या है पुष्प है तुम पुष्प से सारे सारे वातावरण को मह मह म का एक इंच जमीन बगैर फूल के खाली रहे ऐसा कर दो तुम ये हमारा शर्म होगा शर्मने वाण होता है शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरान बाणान ददाती कि शरद बसंता शरा बाणान ददाती की शरद बसंता शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरदेन बसंतेन उत्फुल्लानी मल्लिकोपलिता अशेष पुष्पा यासु तादोत्फुल्ल मल्लिका ये सरदोत्फुल्ल मल्लिका है अर्थात बसंतफुल्ल मल्लिका है भगवान पिता रात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मन्रे योगया महाराज इस श्लोक की व्याख्या एक बार दास ने भी किया है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 और आकर के भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर के सामने खड़ी हो गई सब ढेर करके और जब चली तो कैसे चली महाराज जी राम जी मेरे राम जी चलो तो कैसे चली सीधा राम जी आवश्यक आव आव चले आवश्यक चले कथा सुनने चल रहे हो क्या चल रहे हैं जरा से दो मिनट रुक जाओ मैं पान खा लू तो आगे बढ़े क्या क्या समझे के गए पानी पीने लू तो चलाए यहां पहुंचे तो कितना देर हो गया क्या साढ़े तीन बज गया कहते तो तीन बजे तो शुरू हो गई क्या हुआ सब कुछ चला गया डेढ़ घंटा में कुछ समझ ही नहीं पाए ठाकुर के दरबार में जाओ तो किसी के साथ पकड़ के मत जाओ अकेले दौड़ो अकेले दौड़ो तुम्हारे पीछे कोई दौड़ रहा है तो ले लो है यह प्रक्रिया सब कैसे चली महाराज आजगमुहू आजगमुहू अन्योन्यम अलक्षितोद्यम आ अपने उद्यम को किसी दूसरे को बताया ही नहीं अलक्षितोद्यमा नशारण्य की कथा सुनने के लिए आ रहे थे कल एक बताया कोई दरभंगा से आया समझे अभी एक वो बैठा है मैंने कहा क्या बात है मेरी उससे बात नहीं किया जब आया तो मैं मौनी था मैंने कहा क्या बात है आए क्या तीन दिन बिता गया है कल बटिया आए छिया उन्होंने इसलिए कहा था कि चलेंगे ये नहीं आया तो हमने भी हम भी नहीं आए समझे न हम कहे नहीं आए तो तुम्हारा भी गया उसका भी गया अब क्या आया <laughs> राम जी गई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 लेकिन आप विश्वास पूर्वक दौड़ते कहां हो आप तो अपने बल का आश्रय पहले करते हम भी ऐसे करते ये हमारी मूर्खता है आप तो बुद्धिमान हमारी अपनी मूर्खता है अगर हम अपने बल का आश्रय करके दौड़ते तो फिर कहां से सहायता मिलेगी ठाकुर कहते हैं लगाओ अपना बल पाओ तो भोगो अगर तुम मेरे मेरे बल खोले के आते तो मैं तुमको वहीं से गोद में उठा के लाता अलक्षितोद्यमा दौड़ी प्रजांगनाएं आके ठाकुर घेर के खड़ी ठाकुर ने कहा आ बहुत अच्छा स्वागत है वो महाभागा हे महाभागा आपका स्वागत है बताइए आप कैसे आई इस राधी रात के समय में मालूम पड़ता है राम जी की आपके घर में कोई बीमार पड़ गया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 उसका मतलब आप लौट जाओ तद यात्मा चिम गोष्ठम आप लौट लौट जाओ इत विप्रिय वाकर्ण गोपी गोप्यो गोविंद भाषितम विष्णा भग्न संकल्पा चिंतामा मापुर दुरत्ययाम भगवान कृष्ण की इस कठोर बाणी को सुनकर के विषण हो गई संकल्प भग्न हो गया दुर चिंता प्राप्त होगी सर नीचा हो गया मुख नीचा होगा कि वोचक स्वचनेत मुख नीचा क्यों कर लिया मुख नीचा करके जानो पृथ्वी से कहती धरित्री ये मेरे सर्वस्व हैं जब यही ऐसा कह रहे तो तू फट जा मेरे धीरे कहीं राम जी अस्त्री ही रूपात् तो बसी भी कुछ कुंकुमा पूर्व दुख भरा स्मतुष्टी कज्जल मिश्रित आंखों से अस्त्र की धारा बह करके छाती पर आँखों से नीचे चली कज्जल मिश्रित आंखों से कज्जल मिश्रित अश्रुधारा आंखों से निकल करके वक्षस्थल को पार कर दी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पार तो बहुत बढ़िया भाव कहते हैं कि कैसे कज्जल मिश्रित असुधारा जा रही है ना तो क्या ये बढ़ई जो है हमारे हृदय रूपी काष्ठ को चीरने जा रहा है जब बढ़ई काष्ठ को चीरता है कभी देखा है आपने तो एक काली लाइन लगाता है एक काली लाइन लगा करके उसके सारे आरा चलाता है आरा चलाता है कि ये हमारे वक्षस्थल पर जो ये काली धारा बह रही है यही मानो कृष्ण रूपी बढ़ई की धारा है और इसके ऊपर अपने वज्ररूपी आरे से प्रहार करके हमारे हृदय को छीरना चाहे। ऐसा है चलो आगे चलो और महाराज नेत्रे विवृज्य फिर आंख लिया और संभ्रम भगत गद गिरा आंखों को तरेड़ करके महाराज कंठ आर्त रहे जबरदस्ती वाणी को निकाल करके और अनुरक्त तो वाणी है अनुराग कमनीय वाणी लेकिन महाराज क्रोध भी प्रणय को इसको प्रणय को क्रोध हैं और इसको प्रणय गीत भी इसका नाम प्रणय गीत भी पहले देवगीत थी और ये प्रणय गीत थी जिससे प्रणयन हो जाए जिससे निर्माण हो उसको प्रणय भीत गोपांगराओं की मधुर रस संपुष्टि का इससे निर्माण होगा इन श्रोतों से इसलिए प्रणय भीत राम बोली गोप्य ऊंचू गोप्य ऊंचू बने गोपियां बोली गोपी बने गोपायत श्री कृष्णम इति गोपी जो भगवान कृष्ण का परिरक्षण करे उसका नाम है गोप्य होगा या भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मंगलमई रूप सुधा का मंगल में रूपासव का अपने इंद्रियों के द्वारा जो छख के पान करे उसका नाम गोपी गोभी पिबंध इसलिए गोपी अथवा अथवा गोपी का मतलब अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण परमानंद ब्रजेंद्र नंदन के मधुर मधुर विप्रलब्ध के विप्रलब्ध के स्नेह का आस्वादन करती है इसलिए इनका नाम है गोपी गोप्य ऊंचू मयम विभोर रहती भगवान गदि तुम नृशंसम ऐसा तुमको कठोर नहीं बोलना चाहिए बड़ा सुनना गोपाल के प्रति खराब दूषित भावना रखने वालों अब इस प्रसंग को सुन लें मैवम विभोर रहती भवान गदितुम इस प्रकार कठोर वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए साहब बोल रहे हैं ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए मैवम विभो हे विभो मैवम आर्थ नृशंशम गणित इस प्रकार से कठोर आपको नहीं बोलना चाहिए क्या मैं कोई कामिनी हूं क्या मैं कोई कामी नहीं हूं संत्यज सर्व विषयां स्तवपाद मूलम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 संत्यज सर्व विषयान कामिनी में संभाल होता है प्रेवी में संभाल नहीं होता याद रखिए कामिनी में एक बात और ध्यान रखना मेरी बात का गलत रसम लगाना कामिनी में व्यवहारिक संभाल होता है पारिभाविक सवाल नहीं कामिनी में व्यवहारिक संभाल होता है स्वामी हमारी पतिदेव भोजन कर रहे थे हम उनका परिवेषण कर रही थी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 आंगन लीब रही थी आंगन लीब रही थी स्वामी हाथ धोने का अवकाश नहीं मिला अगर कामनी होती तो हाथ धो लेगी ये देखो कहो तो, तो तुम्हारे मुखड़े में लगा दी लिमपंत्या लिमपंत्या परम्रजंतोनिया अंजंत्या मैं जितना कह रहा हूं भागुत कह रहा हूं अंजंत्या काश्चलोचनी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 और यूं चली आई जीवन भर के लिए आपको कभी न जाने चाहिए कोई कामनी इस प्रकार ममता का बलिदान कर सकती है पायंत्य शिशुन पया संत्य सर्व विषयांस्तवपाद मूलम स्वामी अशेष विषयों का परित्याग करके हम तुम्हारे चरणों में आई आप हमको उसी तरह से